हम हमका ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज हम हमका ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज वो बापू बड़े काम की चीज पावन बुरा है पावन भला है अरे पावन बुरा है पावन भला है हम हमका है हम हमका ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज वो बापू बड़े काम की चीज हर एक दिन हम गए जंगल मां हर एक दिन हम गए जंगल मां मा। वहा मिल गए हम का डातू खुसरा मिल गए हम का डातू किसी के हाथ में बर्छा भाला किसी के हाथ में मचाकू हा, किसी के हाथ में जातू हमने पूछा अरे हमने पूछा कितने हो तुम तब वो बोले दस हम कहा बस का कहा बस ऐसा हाथ जमाया तो गज धरती मा गए दस, दस, दस हम था ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज हम था ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज तो बाबू बड़े काम की चीज अपने गाँव माँ अरे एक दिन अपने गाँव माँ एक मैम शहर से आई एक मैम शहर से आई देख के अपनी मस्त जवानी मनमा वो मुस्काई अरे मन मा वो मुस्काई बड़े प्यार से अरे बड़े प्यार से उसने हम हमका दिया गुलाबी फूल हम कहा ये का, का देखो हमका फूल का देखो फूल हाथ फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल, भूल। हम का ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज हम का ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज वो बाबू बड़े काम की चीज पाउन बुरा है, है।, काउन है काउन भला है अरे पाउन बुरा है पाउन भला है हम का है दानी हम का ना समझो हम बड़े काम की चीज भैया बड़े काम की चीज तो बबुआ बड़े काम की चीज